इसमें अकेले अठारह वाला स्टाम्प एक करोड़ रुपए के करीब का है बाकी के जितने स्टाम्प है पचास लाख से कमी हो अच्छा सवाल उठने लगा की क्या उन लुटेरों ने डेढ़ करोड़ के लिए इस लूट को अंजाम दिया होगा कुल पांच लुटेरे थे और अगर डेढ़ करोड़ को पांच लोगों में बांटा जाए तो एक एक को तीस तीस लाख रूपये मिलेंगे वैसे एक आदमी के लिए तीस लाख रूपए उस कम भी नहीं है लेकिन फिर भी 30 लाख के लिए इतने बड़े बैंक में इतना रिस्क लेते हुए डाका डालना अभी भी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि इन लोगों ने सिर्फ स्टाम्प एल्बम को ही क्यों उठाया जबकि अगर वो चाहते तो हीरे मोती की हार भी इसके साथ उठाकर आसानी से ले जा सकते थे अब भाई सामने रखा पैसा उठाने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है कहीं उनका मकसद कुछ और तो नहीं था अगर ऐसा है तो फिर ये सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक होने वाली है समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये लुटेरे चाहते क्या थे कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये लुटेरे स्टाम्प के कलेक्टर थे और ये स्टाम्प के खरीदने और बेचने का धंधा करते इसीलिए उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं था और वो सिर्फ स्टाम्प लेने के लिए यहां आए थे या फिर ये भी हो सकता है कि इन स्टाम्प में ही कुछ राज छुपा हुआ हो जो कि स्टाम्प एक्सपर्ट भी नहीं ढूंढ पाए जल्द ही नैना को भी स्टाम्प के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी थी उसके मन में भी विक्रांत की ही तरह अलग अलग सवाल उठ रहे थे नैना और विक्रांत के बीच उस चीज को लेकर थोड़ी चर्चा भी हुई और फिर दोनों ने जाकर सोनू से कांटेक्ट किया सोनू से ये जानने की कोशिश की गई कि कहीं उस स्टाम्प में कोई राज तो नहीं है लेकिन सोनू दीदी को तो कुछ भी पता नहीं था यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था की उसके स्टाम्प एल्बम में अठारह का भी कोई स्टाम्प रखा हुआ है दरअसल सोनू को स्टाम्प के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी उसने भी किसी दूसरे एक्सपर्ट के कहने पर ही ये स्टाम्प एल्बम खरीदा था और उसी के कहने पर उसने स्टाम्प लॉकर में भी रखा हुआ था उसका मकसद सिर्फ स्टाम्प को बेचकर पैसा कमाना था और वो लॉकर में इसे सेफ रखकर इसके दाम बढ़ने का इंतजार कर रही थी सोनू ने ये बताया कुछ लोग उसके पास स्टाम्प खरीदने का ऑफर भी लेकर आए थे लेकिन चूंकि दाम ठीक नहीं मिल रहा था इसलिए उसने इसे बेचा नहीं था नैना ने तुरंत ही सोनू से इसके खरीदारों की डिटेल मांग ली लेकिन सोनू ने बताया कि काफी सारे लोग स्टाम्प को खरीदने के लिए आए थे और उसमें से काफी तो आम लोग भी थे इसलिए किसी का नाम सोनू को याद नहीं था फिर भी नैना ने सोनू को वार्निंग देते हुए इन लोगों के बारे में याद करने के लिए कह दिया था क्योंकि तो नैना को शक था कि स्टाम्प के इन्हीं खरीदारों में से ही किसी ने बैंक में डाका डाला होगा हालांकि इसका भी रिजल्ट नहीं निकला इस वक्त तो केस की स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी थी पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए विक्रांत खुद बहुत कंफ्यूजन में था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक बार के लिए वो अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए टूल को याद करने लग गया वो टूल्स की लिस्ट में से कोई ऐसा टूल खोजने की कोशिश कर रहा था जिसकी वो इस वक्त केस को सोल्व करने में मदद ले सके लेकिन इस वक्त विक्रांत को ऐसा कोई टूल नहीं मिल रहा था अभी तक पुलिस को ये लग रहा था कि अगर एक बार बैंक से गायब हुए सामान का पता चल जाए तो हो सकता है कि लुटेरों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए लेकिन अब तो पुलिस का पूरा दाव ही उल्टा पड़ चुका था अब तो क्लियर हो चुका था कि लॉकर रूम से स्टाम्प एल्बम गायब हुआ है लेकिन फिर भी लुटेरों का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है ऐसे में अब पुलिस के पास इस केस की जाँच करने का एक ही रास्ता बचा था और वो था सीसीटीवी फुटेज बैंक के सीसीटीवी फुटेज और बैंक के आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखकर ही कुछ संदिग्धों को पकड़ा जा सकता है डॉग स्क्वाड ने जिस एरिया में जाकर ट्रैक किया था वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को पुलिस अभी तक खंगाल रही थी जिस एरिया में लुटेरों की वैन खड़ी थी वहाँ आस के एरिया में लगे सी कैमरे की मदद ऐसी पुलिस ने कुल सोलह अनजान लोगो की लिस्ट बनाई थी जो की वहाँ के लोकल लोग नहीं थे इन्हें संदिग्ध की नजर ऐसी देखा जा रहा था अब तक इन सोलह में ऐसी सात लोगों की पहचान हो चुकी थी और अब सिर्फ नौ संदिग्ध बचे थे पूरी उम्मीद थी बैंक के लुटेरे इन्हीं नौ लोगों में से हैं। इसलिए नैना बिना किसी गलती के इन नौ के नौ लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी उसने एक स्पेशल टीम को ही इन नौ संदिग्धों के बारे में पता लगाने के लिए लगा दिया था नैना ने सबको बेहद सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखा था और एक भी एविडेंस मिस न करने की हिदायत दे रखी थी नैना के ऑर्डर पर सभी इन्वेस्टिगेटर्स दिन रात एक करके इन्वेस्टिगेशन के काम में लगे हुए थे विक्रांत को यह बात समझ में आ रही थी कि आखिर क्यों इन्वेस्टिगेटर्स इन लुटेरों को सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं? चूंकि लुटेरे अपना भेष पूरी तरह से बदलकर आए थे यहां तक कि उन्होंने लूट को अंजाम देने के लिए खुद को इस तरह से तैयार किया हुआ था कि कोई उनके सही उम्र का भी अंदाजा नहीं लगा सकता था उन लोगों ने प्रॉपर मेकअप भी किया हुआ था इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स इन लुटेरों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे थे उधर नैना के दिमाग में यह बात भी समझ आ चुकी थी कि सीसीटीवी फुटेज में लुटेरों का बैग पूरा खाली क्यों नजर आ रहा था दरअसल वो सिर्फ यहाँ से स्टाम्प एल्बम लेकर गए थे इसीलिए उनका पूरा हाथ खाली था हो सकता है की वो एल्बम में से सिर्फ स्टाम्प ही निकाल जेब में भर ले गए होंगे छोटी चीज है भला किसी को क्या ही पता चलता है इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर से भेजी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने टीम बी के ऑफिस में कब्जा जमा रखा था तो टीम बी के भी सभी इन्वेस्टिगेटर्स को टीम ए के ऑफिस में ही बैठकर काम करना पड़ रहा था टीम ए के ऑफिस में इस वक्त काफी तनाव का माहौल था सभी इन्वेस्टिगेटर्स मूक बनकर अपने अपने काम में लगे हुए थे पूरे ऑफिस में ए लगी हुई थी फिर भी यहाँ काफी बेचैन सी हो रही थी सब लोग बैठ काम ही कर रहे थे की राघव अचानक ऐसी भागता हुआ नैना के पास अपना लैपटॉप लेकर पहुंचा उसने नैना को अपने लैपटॉप में कुछ दिखाते हुए कहा मैडम ये देखिए इन नौ में से भी इन दो लोगों की डिटेल मिल गई है ये भी वहीं के लोकल है कुल मिलाकर अब सिर्फ सात संदिग्ध ही बचे हैं और ये सातों के साथ मेल है सात में से पांच जैसे जैसे संदिग्धों की संख्या कम होती जा रही थी वैसे वैसे इन्वेस्टिगेटर्स की चिंता भी बढ़ती जा रही थी साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा था थोड़ी देर बाद ही सीसीटीवी फुटेज की जाँच करने वाली टीम ने एक संदिग्ध की हरकत को नोटिस कर लिया था इस संदिग्ध की उम्र कोई पचपन साठ साल के करीब की लग रही थी ये वैन के पास वाले एरिया में पिछले कई दिनों से किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए आता जाता दिख रहा था ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा इसका पोता है लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि अगर ये आदमी अपने बच्चे को रोजाना स्कूल छोड़ने के लिए आ जा रहा है तो बेशक इसका घर इसी मोहल्ले में यही कहीं आस पास ही होना चाहिए लेकिन आस पास के एरिया में इस आदमी को जानने पहचानने वाला कोई नहीं मिला ऊपर से इस आदमी के गाल की त्वचा भी काफी चमकदार यानी के यंग सी लग रही है लेकिन इस पर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि हो सकता है कि इसके गाल पर कोई ग्लू या क्रीम वगैरह लगी हो इसलिए उसका गाल काफी चमकदार लग रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद एक इन्वेस्टिगेटर्स ने जब उसके फुटेज को बिल्कुल स्लो करके देखा तो पता चला की इस आदमी के बाल अजीब तरह से हवा में लहरा रहे है और इस बात ऐसी शक हुआ की शायद उसने वेग लगा रखा था ये उसके असली बाल नहीं थे